द्रं कर्णे श्रमे भद्रं पशे मा क्षत्रा स्त्रे स्प्वा सूशा ओ शाइश थर्वेदीय प्रश्नो परिषद तृतीय प्रश्न के एकादश मंत्र के टीका के ऊपर विचार करना है यहाँ तक तो कुछ विचार हुआ था जिसमें प्राण की जो स्थिति बताई थी ये प्राण कहाँ से आता है और किस निमित्त से आता है और अपने कोई पांच प्रकार से विभक्त होकर के ये शरीर में कैसे रहता है किस के द्वारा उत्क्रम करेगा शरीर छोड़ के चला जाएगा और कैसे बाह्य जगत को धारण करता है कैसे अध्यात्म जगत को धारण करता है ये पांच प्रश्न लेकर एक प्रश्न था तो पूरा होगा उसको लेकर ये एवं विद्वान मंदिर में इस प्रकार जानने वाला होगा प्राण के विषय में जानकार प्राण भेदाह उपास थे ऐसे जान करके प्राण उपासना जो करता है प्राण करता है इसका फल क्या होगा लौकिक फल ये होगा प्रजा प्रजाही इसके संतान का विच्छेद नहीं होगा संतान परंपरा चलती रहेगी और अमृतो भवती मरणोपरांत जो होगा हिरण्यगर्भ के साथ, साथ भाव को प्राप्त करेगा प्राणात्मा जो हिरण्यगर्भ है उसके साहित्य मुक्ति प्राप्त करेगा उस विषय में यह कहा मंत्र है श्लोक मैंने मंत्र है ऐसा तो इसके भाष्य हो गया था ठीक ठीका देखिए एवं प्राण स्वरूपम निर्धारिय प्राण का स्वरूप निर्धारण हो गया कैसे आता है किस निमित्त से आता है ये शरीर में किस प्रकार से रहता है कैसे बाह्य जगत धारण करता कैसे अध्यात्म किस निकल जाता है प्राण का स्वरूप निर्धारण करके तद उपासनते तद मान प्राणस्य उपासन तद उपासन उस प्राणी की उपासना का विधान करते हैं करते का या कहा या कश्चित एवं विद्वान जो कोई भी हो इस प्रकार प्राण के रहस्य को समझने वाला विद्वान विद्वान तो जितने विशेषण प्राण के लगाए यथोक्त तो विशेषण माने उत्पन्न किस कैसे होना और किस निमित्त से आना ये जो विशेषण के लगाए हैं यथोक्त विशेषण विशिष्टम विशिष्ट प्राणम यही प्राणम यही होगा उत्पत्ति आदि भी ए, ए ये विशेषण यही है उत्पत्ति आदि जो बताया उत्पत्ति और आने का निमित्त आदि जितने भी है ऐसा जो इनके द्वारा इस प्राण को जानने वाला व्यक्ति प्राण वेद बन जाना थी। जाना टिप्पणी करने दिण का उपासक है उपासना करता है प्राण की तस्व फल कामुष उच्चते दो प्रकार का फल होगा उसको एक आनुषंगिक फल है कि मुख्य फल है एक फल तो यही होगा प्रजा पुत्र पौत्र आदि लक्षण ही देगा। इस ऐसे प्राण विज्ञान पर को, को जानने वाला जो विद्वान होगा उसके संतान परंपरा नष्ट नहीं होगी ये लौकिक फल और पति तेज शरीर आगे आएगा उत्पत्ति आदि भीर तो ये जो आया भाष्य में उसका अर्थ करते उत्पत्या विशेषण विशिष्ट ऐसा ऐसा करना पहले यथोक्त विशिष्ट विशिष्ट विशेषण विशिष्टम फिर उत्पत्तिया ऐसा है तो उत्पत्तिया विशेषण विशिष्टम ऐसा अन्वय ऐसा करना टीकाकार ने भाष्य की पद्धति का अन्वय के समझाया तो क्या है कितने विशेषण लगे प्राण को पूछा था आत्मा ऐसा प्राण हो जाए थे ये तो उत्तर दिया था ना ने कहा था आत्मा से प्राण की उत्पत्ति आत्मा जैसा प्राण हो जाए थे मना कृता धर्म शरीर शरीर में रहते हुए का था। उस काल में धर्मा धर्म मन के द्वारा जैसा सोचा वैसा किया उसके अधीन होकर के आज ये शरीर में आता है मना कृत आ जाती ऐसा कहा था। था। मन निमित्त बना हुआ था धर्म धर्म करने के लिए धर्म धर्माधर्म के फल फलस्वरूप यहां शरीर में आया हुआ है और जब आत्मान पंचता और अपने को पांच प्रकार से विभक्त करके कैसे शरीर में रहता है इसका उत्तर दिया था कैसे होता है तो कहा था पायु पस् अपान पायु और अपस्त इंद्रियों में अपान वायु को उसने विभाजन किया तुम यहां बैठ करके काम करना करके प्राण में बताया हुआ है मुख्य प्राण जैसा विभाजन कर दिया था जैसे एक सम्राट राजा होता है अधिकारियों को उन गांव के अधिकारी बना देता है तुम यहां इस गांव की रक्षा करना तुम इस गांव की रक्षा करना इसी प्रकार सारे इंद्रियों का वो लग देगी, देगी, तुम के देखना के सुनना इतरान प्राणा और अपने को भी पांच प्रकार से किया है तो पायु और उपस्थ इंद्र की रक्षा के लिए अपान को नियुक्त किया एक पायुपस्थ अप पायु और, पाय और उपस्थ में अपान श्वस्वर, अपरा अपना स्वरूप ही वो, वो तो पांच जगह में बैठ करके भिन्न भिन्न काम करने से भिन्न भिन्न नाम मिला में है, है। कार्य करने से भिन्न भिन्न नाम मिल जाता है जैसे एक ही व्यक्ति जब मंदिर में पूजा करेगा तो उस काल में पूजक बोलते हैं और भंडार में जाके काम करने लग जाए तो पार्षद बोलेगे उसी में व्यक्ति वही होता है भिन्न स्थान में भिन्न कार्य करने से नाम दूसरा पड़ जाता है तो क्रिया नाम है भिन्न भिन्न स्थानों के क्रिया से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त किया वायु तो एक ही है बोला, अपने अपान वो, स्वस्वरूप प्राण चक्ष अपना स्वरूप जो प्राण है वो, वो, वो। चक्षु स्त्रोत्र चक्ष में का कर रक्षा करता है प्राण अपान मुखनाशिकाभ्याम है था और नाभि से भेजने का काम करता है समान होकर रहता है नाड़ी समूह ब्यान और पूरे नाड़ी में व्याप्त तो होने बयान होकर व्याप्त तो हो रहा है ब्यान वायु होकर के व्याप्त होना उदाहरण जो नाप ही और उदान वायु को सुसुमना नाड़ी जो हृदय से देश को भेदन करके मुर्धा को भेदन करके सहस्र मुर्दा आदि बोलते हैं वहां तो पहुंचे हुए तो सहस्र दल आदि जो बोलते हैं उसी नाड़ियों नाड़ी के माध्यम से योगियों की गति होती है ऐसा आया है तो उपासकों की गति उसी नाड़ी के माध्यम से हो तो उदाहरण था सुषमायाम सुषमान नाड़ी में स्थापय नाड़ी में स्थापित करता है प्राण इसको उदाहरण को माने और अंत में केवल उत्क्रामी का उदाहरण जो तो प्राण उदाहरण वृत्ति को लेकर के गर्माष को लेकर के चल जाना है प्राण अच्छा और बाह्य को बाह्य ही बाह्य के द्वारा भी आदित्य प्राण का प्राणि आदि के बाह्यपान बाह्य आदित्या बाह्य प्राणापान साम बयान उदाहन उदान समान का अहक आदित्य बाह्य को क्या बोला था आदित्य पृथ्वी देवता आकाश वायु तेजो के माध्यम से तो ये क्या तो प्राण वहां प्राण रूप से बाह्य प्राण रूप से आदित्य को है आदित्य है और पृथ्वी में रहने वाला जो देवता अग्निदेवता उसको वहां अपान से ले करके कहा गया था बाह्य अपान और आकाश शब्द से शरीर के भीतर और वहां बीच में रहने वाला वायु को आकाश शब्द लिया था और तेज वायु शब्द से सामान्य वायु जो भूत बहने वाला वायु को लिया था, ते था। ते और तेज शब्द से उदाहन को लिया था जो उदाहरण उदाहरण को ऐसा करके आदित्यदि आदित्यादि का बहन करता है धारण करता है रक्षा करता है कहा आदित्यादि करता अनु अनुग्रही आदित्यादि द्वारा प्राप्त अनुग्रह के माध्यम से अध्यात्म स अध्यात्म में चक्षुर बाघ स्रोत्र मनस्प चक्षुराधि ग्राह्य हम अधिभूत हम अधिभूत अध्यात्म अधिभूत कौन है जो इंद्रियों के माध्यम से ग्रह ग्राह्य जो बाह्य विषय है अधिभूत में आते हैं इसकी भी रक्षा वह करता है धारण सबको धारण करता है ये कहता है चक्षुर तीन नंबर की टिप्पणी चक्षुर बाघ स्रोत्र मनस्प इत अध्यात्म धारा अध्यात्म का धारण वही करता है करता है परम अनया अनुपूर्व अनुपूर्वे पूर्वेदी ग्रहण मूलम पर ये जो अनुपूर्व दिखाया है ऐसा ऐसा करके होना करके दिखाया इसमें कुल मूल ढूंढना पड़ेगा मूल ऐसा पाया नहीं जा रहा है ट्रिप्पणी कार्य बोलते अनुपूर्वताम एवं ग्रहण इतना ही करके गिनने में क्योंकि सभी को धारण करने वाला प्राणी है जितना गिनाया इतने और भी कुछ होंगे सबको धारण करने वाला है प्राण आनुपूर पे, आनुपूर पे करके ये ग्रहण इतना का ही ग्रहण करने में मूल्य अन्वेषण अन्वेषण करना चाहिए ऐसा कहा ट्रिप उदाह भोक्ता तो रोकांतर वही प्राण उदाहन वृत्ति के साण वही प्राण सए उदाह उदाह वृत्ति के द्वारा माध्यम से भोक्तों भोक्ता उस से तो से भोक्ता से युक्त होकर के जीवात्मा से युक्त होकर के प्राण भोक्ता युक्त प्राण ऐसे भोक्ता से युक्त होकर के जो प्राण वो तो प्राण है में भोक्तांत्र जीवात्मा को अन्य लो लोग मिले जाने वाले वो ये प्राणी है अन्य लोग अन्य शरीर में जाने वाले भी वही लाए है प्राप्त प्राप्त करवाता है सऐव से वरिष्ठा कोई ऐसा बरिष्ठा करके पूछा था कैसा वरिष्ठ इनमें से श्रेष्ठ कौन है सिद्ध हो गया श्रेष्ठ प्राण है आत्मा को छोड़कर के बाकी शरीर में कोई वस्तु अगर सर्व सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो प्राण है का यशा वरिष्ठ प्रश्न था उसका अर्थ यही है कहा स एवं वरिष्ठ प्रजापति अत्ता वही प्रजापति है वही अत्ता भी है वह प्राण भोक्ता भी वही है कहा प्राण वेद इत्यर्थ इस प्रकार से प्राण के में उपासना करता है जानकर उपासना करता है ऐसा प्राणम प्राणम चार है ये वो तो जो प्राण वही मैं हूँ हिरण्यगर्भ रूप अपने को प्राप्त करेगा प्राण साहित्यता है तत्ज्य से अन्नधान पत्ते फलश भाव अनुसारित भावना अनुसारित तत्वानपत्ति हिरण्य के साहित्य प्राप्त करना उसमें जाके जुड़ जाना अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है एक ही प्रकार क्या है अह ग्रह उपासना करो वही मैं प्राण अन्यथा अनुपत्य अन्य प्रकार से उसकी प्राप्ति हिरण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है तत्साह हिरण्य गर्भ के जो साहित्य प्राप्त करना है समष्टि प्राण के साहित्य प्राप्त करना है वो अन्यथा अनुपत्य अन्य प्रकार से कोई गति नहीं है फल से फल जो होता है अपने भावना के अनुसार अनुसार होता है हिरणिगल्प तो प्राप्त होना है तो भावना भी तद्रूप ही होना पड़ेगा फलस्य से भावनानुसारित कोई भी फल होता है अपने अपने भावना के अनुसार ही फल मिलता है जैसे भावना करेंगे वैसे फल होगा यह स्थिति है फल भावना के अनुसार होना जा रहा है यह कहा अच्छा आगे टीका में कहते हैं फलम उप्तवा आमुष आइए फल को बता करके प्रजा इत्यादि कहा इसके प्रजा का नाश नहीं होगा कहा या एक फल बताने के बाद आमुष के फल परलोक में होने वाला फल आमुष में भाव आमुषम उसमें होने वाला जो फल है उसको बताते हैं पतिते इत्यादि भाषा में पतिते चरीर प्राणसायतया अमृत अमरण धर्मा भवती और शरीर पात होने पर प्राण समाप्त हो गया तो शरीर रहेगा नहीं शरीर पात होने पर प्राण के साहित्य रूप से मान हिरण के साहित्य रूप से साहित्य माने उसमें जुड़ जागा ऐसा होकर अमृत दो माने अमरण धर्मा भवती वो माने आपेक्षिक अमरण धर्म होगा निरपेक्ष अमृत तो ज्ञान से ही मिलने पर होना है कई बल्य विधेयक मुक्ति में है नहीं बार बार यहां जन्मरण पड़ता था हिरणगर हिरणगढ़ जाने पर बहुत साल तक रहेगा अपेक्षित अमृतर को तो प्राप्त करता है आता पर संक्षेपिधायकेश्लोक संक्षेप विधायक ये श्लोक तो माने ये जो कहे गए जितने भी थे इसके विषय में एक संक्षेप से कथन करने वाला मंत्र है ये कहा ठीक है अमृतत्व उनका नात्र मुख्यमंत्र अमृतत्व तो जो कहा कि वो मुख्य नहीं समझना अमृतो भवती बोला है मुख्य अमृतत्व तो नहीं है मुख्य अमृतत्व तो नहीं समझना किंतु प्राण साहित्यव हिरण्यकर्म के साहित्य प्राप्त करना है मुख्य अमृतत्व तो के लिए तो कैवल्य मोक्ष चाहिए आत्माभाव में बैठना पड़ेगा तो उपासना है उपासना से आत्मा नहीं अगर विरक्त होगा अंधकर्म शुद्धि के साधन बन जाए उसके माध्यम से मोक्ष के हेतु बन जाएगा अगर विरक्त नहीं है भोगों की अभिलाषा है तो हिरणगर्म की प्राप्ति होगी उसकी यही होगा तो अमृतत्व तो नात्र मुख्यमंत्री प्राण साहित्य में प्राण मानिए हिरागर में हिरणगर्म की साहित्य प्राप्त तो होना है यही अमृतत्व तो है यह समझना कहा प्राण साहित्यता इत्यादि कहा था साहिजतया अमृत धर्म भगवती का ना। तो काम ना। ये जो फल बताया है प्राण के की मिला किसको कामी फल चाहने वाला उपासना का जो फल भोग, भोगना चाहता है उसके लिए फल बता दिया मधे हिरण्य वहाव में जाके बैठ जाएगा कहा कामना करने फल की कामना करने वालों के लिए फल ये बताया निष्काम चित्त का और निष्काम व्यक्ति जो होगा जिसको कोई कामना नहीं है विरक्त है उसके लिए उपासना किसके लिए बताई गई चित्त की एकाग्र होगी अंतकर्म की शुद्धि के लिए है उसकी अंतकर्म शुद्धि होगी तब फिर ज्ञान की बातें समझ पाएगा वेदांत के मर्म को समझ पाएगा उपासना के कारण से तत्शुद्धि द्वारा जब चित्त एकाग्र होगा तो शुद्ध हो जाएगा उपासना किया प्राणोपासना उसका परिणाम जो विरक्तों के लिए क्या हो जाएगा चित्त एकाग्र शुद्धि द्वारा तब तो चित्त की शुद्धि हो गई एकाग्र होने से तत्व चित्त उस चित्त शुद्धि के माध्यम से मुख्य में तो मुख्य अमृतत्व तो की प्राप्ति की चित्त शुद्ध हो गया तो वेदांत के वाक्य को समझेगा वो, वो। तो आदि को समझ पाएगा समझेगा तो कई भाव में पहुंच जाएगा मुख्य अमृतत्व तो हो जाएगा उसकी परंपरा से मुख्य अमृतत्व तो के साधन भी उपासना होती है द्रष्टव्य आगे मंत्र है चैव उत्पत्ति आयति स्थान विभु पंच अध्यात्म चाण से मृतमश्मतेमशत उत्पत्ति आयतिम स्थान विभुत्व प्राण की उत्पत्ति के बारे उत्पत्तिर्क प्राण की उत्पत्ति कहा से होती है उत्पत्ति और आयतिन आगमन कहां से होता है किस निमित्त से आता है आयतिन का अर्थात है वो आम पूर्व याद है या छानदस प्रयोग हुआ है आयतिन यादहातु एक तीन प्रत्यक्ष स्त्रियाम तीन तीन लगा के आयतन बना आगमन प्राण के आना कैसे और स्थान उसके रहने का स्थान कहा किस किस प्रकार से शरीर में रहता है प्राण और विभुत्वम उसकी जो व्यापकता है व्यापकता होकर के रहना चाहे पंच था विभुत्वम पांच प्रकार से पूरे शरीर को व्याप्त करना विभुत्व जानना उस प्राण की अध्यात्म चाह और अध्यात्म प्राण के विषय में जानना चाहे वह प्राण से विज्ञा या प्राण के जानकर अमृतत्व अशे अमृतत्व को प्राप्त करता है विज्ञाया दो बार कहा कृष्ण सामती है इसका इति ऐसा कहा इति इति इति कह अच्छे श्लोक पूर्वगत संबंध है श्लोक पूर्व मंत्र के आखिर में जो श्लोक शब्द दिया था तदेश श्लोको कहा, तो श्लोक हो गया श्लोक इस प्रकार मंत्र है विषय कहने वाला पूर्व मंत्र के जो श्लोक शब्द के साथ इति का संबंध होगा इति शब्द से इति इति शब्द इसका आने ना पूर्वगते संबंध पूर्व मंत्र में जो श्लोक शब्द पढ़ा हुआ है उसके साथ ये इति का संबंध होगा ये कहा अच्छा भाष्य देखें उत्पत्तिम परमात्म प्राणस्य उत्पत्ति को समझना कहाँ से परमात्मना प्राणस्य उत्पत्तिम परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति परमात्म परमात्मा से पंचमी है प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से होनी है समझना जानना एक उत्पत्तिम परमात्म प्राणस्य और आयतिम आयतिम आगमनम आगमन बनाये मनोकृत आयाति ऐसा बोला था अंगिरा ऋषि ने कहा था जब ये कवर्ण इसमें, कवर्ण ने था कहां से इसमें दूसरे प्रश्न की बात आई तीसरे प्रश्न में कौशल्य पूछा था कौशल्य असुलाय में पुदा कहा किस निमित से आता है आज एक मैंने आगमन तो उसका अर्थ है मनोकृत्य अश्विन शरीर है ऐसा कहा था इस शरीर में मन के कारण से आता है पूर्व जन्म में जो शरीर था उस काल में मन था मन के द्वारा धर्मा धर्म जो कुछ हुआ उसका परिणाम शरीर मिला स्थानम स्थिति स्थिति कैसे प्राप्त करता है इस शरीर में किस तरह से रहता है स्थिति पायुपस्था स्थानेशभूत स्थानेशस प्रकार रहता है प्राण इसके बारे में जानना और विभुत व्यापकता कैसे स्वाम्य स्वाम्य व सम्राट रा प्राण प्रति भेद पांच प्रकार से विभक्त होकर पूरे शरीर को व्याप्त करना जैसे कि सम्राट राजा के दृष्टांत दिया था जैसे सम्राट राजा उन्होंने अधिकारियों को उनको गांव दे देता दे है तुम इसके रक्षा करना उसकी रक्षा करना इसी प्रकार तत्त इंद्रियों को तत्त गोलक दिया तत्त प्राणों को उन्होंने स्थान को सौंपा इस शरीर की रक्षा के लिए ये है पंचधा स्थापन पांच प्रकार से अपनी स्थिति बनाना ये विभुत्व है सम्राट में दो नंबर की टिप्पणी देते हैं सम्राट यदि अत्र सम्राजा इव यदि भक्तों में राजा के समान सम्राट राजा के समान कहने के लिए षष्टी अच्छा होता इवा है यहाँ सम्राट इव प्रथमान्त है सम्राट तो सम्राज्य इक्त तो होता भाष्य में सम्राट इव के स्थान पर सम्राज्य होता षष्टंत तो होता अच्छा होता जो राजा के समान अर्थ निकालना है ष्टी अच्छा षष्ठी विभूतिया अच्छी होती एक कहा ये ठीक होना चाहिए ऐसा प्रकार ने बता दिया आगे भाषा में कहते हैं बाह्य आदित्यादि रूपेण बाह्य कैसे जगत को धारण करता है आदित्यादि रूप से और अध्यात्मम चाहे वह चक्षुरादि आकार अवस्थाओं बाह्य में रहना आदि रूप से और अध्यात्म शरीर में रहना चक्षुरादी आकार से चक्षुराद इंद्रियों के माध्यम से रहना यह सब विभुत्व उसकी विज्ञाया ऐसा जान करके विज्ञाया एवं प्राणम एवं विज्ञाया इस प्रकार से जानकर प्राणम अमृतम अष्ते इस प्राण को इस प्रकार जान एवं प्राणम विज्ञा इस प्रकार से प्राण को जानकर अमृतम अष्टे अमृत की प्राप्त करता है विज्ञा अमृत मशन प्रश्नार्थ परिसमे तृतीय प्रश्न की समाप्ति का द्योतक है कि जो तो तो दो कहा पहले ये खंड खंड करके बनाते रहे थे मंत्र ही होता था जब ये द्विवचन आ जाए जहां दिरुप्ति हो जाए तो समझना जो प्रसंग चल रहा था एक प्रसंग पूरा हो गया इसका द्योतक कि टिप्पणी एक नंबर की विज्ञा यथोक्त तो उत्पत्तियादिवे न्यात्व चीर ग्रहण चीरम अहंग्रहण इत जो बताए गए जो उत्पत्ति प्राणी उत्पत्ति आयती आदि जो बताया हुआ है यथोक्त तो उत्पत्ति मत उत्पत्ति मनुष्य ध्यान इस, इस रूप से माने चिंतन करके धयी दे, चिंतायन धातु चिंतन करना उपासना करके ध्या चीरम अहंग्रहण किस तरह से करना लंबे समय तक करना चीरम लंबे समय तक कौन सी उपासना अहंग्रहोपासना समी प्राण भाव में पहुंचना अपने को देवों देवा भूतानी देती ऐसा है उपासना करते समय में अपने उपास्य का स्वरूप ही अपने में आरोप करके उपासना करनी होती है मैं वही हूं ऐसा चीर अहम ग्रहण चीरम अहंग्रहण लंबे समय तक अहंग्रहोपासना के माध्यम से अमृतत्व की प्राप्त करता है माने मानी जुता को प्राप्त करता है ठीक होगी ठीक है आयतिम का आयातिमित आयतिम जो है ना इनका धातु तो से अगर तीन किया होता तो एतिम हो जाना चाहिए धातु यहाँ पर या प्रापण से बनाया हुआ है या प्राप्ण से करेंगे तो वह हर्ष नहीं होना चाहिए या मंत्र में आयतिम दिया हुआ है सूत्र है तीन प्रत्यांत है तो यहाँ हर्ष छोलते है एक कहना चाहते हैं टिप्पणी इसमें ठीक है आयतिम माने आयातिम इत्य आयातिम होना चाहिए या धातु का रूप है हर्षोत्तम छांद हर्ष जो हुआ है छांदस प्रयोग आयतन आयतिन से हुआ है वो छंदस प्रयोग है का कारण बताएं आगे चतुर्थ प्रश्न आरंभ होगा अच्छा अमृतम यह प्राणशाही प्राण ठीक है अमृतम यह अमृत अमृतत्म भी विज्ञा अमृतम आश्रते कहा अमृत तो कैसे लेना अमृतत्व कहा प्राणशाही थी प्राण की साहित्यता मैनेगर्भ की साहित्यता समस्ती प्राणी साहिज्य मुख्यमंत्री आशयन व्याच प्राण अमृतम प्राणरूपी अमृतत्व को प्राप्त करेगा प्राण अमृतम प्राण रूपी जो अमृतत्व है उसके प्राप्त करता है माने मुख्य अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सतोपासना प्राणात्मक अमृतम प्राण स्वरूपी अमृतत्व है मान हिरणिगर्भ स्वरूप अमृतत्व प्राप्त करता है तद्भावा तदभापत्ति रूपम एवं मानी हिरण्य भाव की प्राप्ति आपत्ति माने प्राप्ति यही उसके फल होगा यदि काम ही हो तो और निष्काम हो तो अंधकर्म शुद्धि के माध्यम से मुख्य अमृतत्व के साधन बन जाता है बन जाती है उपासना अंधकर्म शुद्धि के माध्यम से ऐसे हो जाता है ये विकास तृतीय प्रश्न पूरा हो जाता है चतुर्थ प्रश्न में सौर गार्गे जो होंगे वो पूछेंगे सूर्य के संतान है इसलिए उसको सौरयाणी का गर्ग गोत्र का है इसलिए कारग कहा ऐसा है वो बोलते हैं महाराज इस शरीर में कितने सोते हैं कितने जगते हैं या जगने वाले कितने हैं सोने वाले कितने है? एक प्रश्न होगा दूसरा कहेंगे ये स्वप्न देखने वाला कौन सा देवता है इसमें माने स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न देखता है दृश्य देखता है, कौन है वो तो देवता कौन है तीसरा कहेंगे कश्चे सुसुप्ति का सुख किसको होता है सुसुप्ति कालीन सुख किसको मिलेगा और चौथा मिलेगा कश्मीन मुह सर्वम संप्रतिष्ठा बोलती है सुखी संजय किसमें सब एक हो जाता है? ये मिलाकर के एक प्रश्न है ये मंत्र है आगे अथा हरण सौरिया गार्ञ पप्र्छ पुरे पंती का अस्म जागृती कतरे युना कसुखम तस्वे संप्रतितान शौरिया गार्य पपछ भगवने का शपंती भवति भवन्ति ये पश्य सुखमस्वितापन में सौनक जी ने पूछा था अंगिरा ऋषि से पूछा था कि तो एक विज्ञान से कश्म विज्ञाते सर्व में विज्ञात तो न होते ऐसा प्रश्न था हे भगवान कि किसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ होता है ऐसा पूछा उसके उत्तर में अंगिरा ऋषि ने कहा था देव विद्या दो विद्या जानने योग्य है पराजय व पराजय दो विद्या जान है इसे से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है ऐसा करके कहा वो अपरा की चर्चा अभी तक कृपया प्रश्न हो गया है। प्रश्नों पर अब जो गुंडक में जो पराविद्या की चर्चा है जो आत्मा की चर्चा आत्मा के तरफ ले जाना चाहते हैं अभी तक संसार के गति के बारे में चर्चा हो गई संसार के सबसे बड़ा स्थान प्राप्त होना है पद प्राप्त होना यहां तक बता दिया गया अब यहां से जो तो विरक्त तो होगा उसके लिए आत्मा की तरफ ले जाने के लिए ये प्रश्न आरंभ हो जा रहा है ये चतुर्थ प्रश्न में जागृत स्वप्न सुसुक्ति आदि की चर्चा होगी और उसी के सिलसिला में आत्मा का भी कुछ निरूपण करेंगे hmm. माने विशिष्ट आत्मा की चर्चा होगी और पंचम प्रश्न में उपासना की चर्चा होगी प्रणो उपासना प्रकरण फिर आना है किंतु वो आत्मा की तरफ ही ले जाने वाला है इसके लिए प्रणोपासना की चर्चा होगी प्रश्न में 16 कलश पुरुष की चर्चा होगी जिसमें आत्मा की स्पष्ट व्याख्या होगी निर्गुण निर्भरा उसकी व्याख्या ये, ये स्थिति है मैंने अभी तक हम लोग संसारी विषय की चर्चा में थे जो दो विद्याओं को विषय बताया था पराचय कहा था तो उसमें से अपराविद्या जो थी उसकी चर्चा हो गई प्रश्नोत्सव उसी की व्याख्या है की व्याख्या रूपा यह है अपरा की चर्चा पूरी हो गई माने हिरण नगर व लोग तत्व अपराविद्या का विषय है यह है अब आगे आत्मा की तरफ ले जाने के लिए चर्चा उठाते यहां से जो विरक्त होगा संसार से भोगक्त होगा उसको आत्मा कैबल्य मोक्ष की तरफ ले जाना है तो उसके लिए अब आगे चर्चा होती है यही ठीक है देख रहे हैं मंत्र है मंत्र देखे पहले अतः प्रसिद्ध हा प्रसिद्ध है अथवाने अनंतरम तृतीय प्रश्न के अनातर कौशल्य तो असलायन के प्रश्न के अनंतर अनंतर ह प्रसिद्ध अर्थ है ये नम पिपलादम या शब्द है मानी पिपला दृश्य ने कहा है एनम पिपलादम इस पिपला दृषि को सौरियायणी गार्ग ये मंत्र का प्रतीक लिया सूर्य के संतान है वो इसलिए सौर्यायणी कहा गया गर्ग गोत्र वाले हैं इसलिए गार्ग्य कहला गया गार्ग्य नाम हमका पप्रच पूछा ये कहा प्रश्न त्रेण अपर विद्यागोचर गोचरम सर्वम परिसमाप्त तीन प्रश्न हो गया प्रश्नोपरिषद में तीन प्रश्न हो गए प्रथम द्वितीय तृतीय इन तीनों के द्वारा जो अपर विद्या कहा था मुंडक में पराचय देवी देवी तब्य कहा था अपर विद्या का अभी जो विषय था गोचर माने विषय अपर विद्या का जितने विषय थे माने संसार हिरण्यगर्भ तक ब्रह्मलोक तक सर्वम परिस परिशार्व अपर विद्या का विषय के समापन कर दिया तीन प्रश्नों के द्वारा परिसमाप्य समाप्त करके संसारम क्या है वो अपर विद्या का विषय संसार है क्या क्रतम थूलीभूत थलीभूत संसार की चर्चा हो गई तीन प्रश्नों के द्वारा संसारम व्याकृत विषयम जो व्याकृत को विषय करता था तीनों प्रश्न थूलीभूत जो जगत है इसकी चर्चा में साध्य साधन लक्षण परिश्रमा वहां करना जो कि जगत में ऐसा है एक कारण कोटि में है तो कार्य कोटि में साध्य साधन भाव में एक साधन है तो स्वर्ग साध्य है इत्यादि मान जो साध्य साधन स्वरूप जो जगत है अनित्य जगत की चर्चा होगा परिसमाप्ति हो गई परिसम्य वहां दे कर देना इसका समापन करके तीन प्रश्नों के द्वारा ये सब के सब जितने भी थे क्या थे अपर का विषय संसार है अपर विद्या गोचरम सर्वम संसारम व्याकृत विषयम साध्य सार्षण अनित्यम सर्वम परिस वहां ये कार्य अन्व करना जो अपर का विषय होता है संसार है व्याकृत थूलीभूत विषय है साध्य साधन लक्षण वाला है स्वरूप वाला है अनित्य है ऐसे सब का परिसमापन करके संसार के बारे में विचार हो गया जो मुंडक में अपर विद्या का विषय बोला था उसकी समापन करके ये कहा और आगे क्या कहना आते हैं आप अथ मान इदानिम मंत्रादि में भाष्य में अथ सब है अथवाने इदानी अब असाध्य साधन लक्षण जो साध्य साधन भेद अतिरिक्त है जो साध्य कोटि में भी नहीं है साधन कोटि में भी नहीं है आत्मा के बारे में बतलाना है जो साध्य साधन भाव से अतिरिक्त है असाध्य साधन लक्षण जो नाया है ना दोनों में होगा असाध्य असाधन लक्षण ऐसा होगा साध्यम चाहन चाहन न साध्य साधन असाध्य साधन ऐसा कर जो साध्य साधन भाव से अतिरिक्त है आत्मा न किसी का साधन बनता है न किसी का साध्य ऐसा जो आत्मा है लक्षण अप्राण अमनो गोचरम अप्राणो यमनो शुभ्रक्षरा परत पर मुंडक कहा था जिसको प्राण नहीं प्राण भी नहीं मन भी नहीं प्राण का विषय नहीं मन का विषय नहीं ऐसा जो आत्म तत्व है अप्राण अमनोगोचरम प्राण का भी विषय नहीं मन का भी विषय नहीं ऐसा जो आत्मा होगा अतिय विषय जो इंद्रियों का विषय नहीं है संसार तो इंद्रियों का विषय है पूरे संसार हमारी मेरी इंद्रियों का विषय नहीं होती तो दूसरी की इंद्रियों का हो जाएगी कोई ना कोई उस स्थान को देखेगा आ, संसार में जितने प्राणी उतने स्थान है तो हमारी चक्षुरादि के विषय न होने पर भी अन्य का विषय बन जाता आदि के गोचरी होते हैं इंद्रियों का विषय होता सारा संसार किंतु आत्मा जो है अत इंद्रिय गोचरम इंद्रियों को अधिकरण करके रखने वाला होता है इंद्रियम अतिक्रम में अत इंद्रियम का विषय बनता है मान इंद्रियों का विषय नहीं होता ऐसा जो आत्मा है विषय शिवम और कल्याण स्वरूप है वो आत्मा में जाने पर ही कल्याण होना है और शरीर भाव में आने पर भी अनर्थों से गिर जाना है शिवम माने कल्याण शिव कल्याण धातु है शिवम मान कल्याण स्वरूपम जो कल्याण स्वरूप आत्मा है शांतम और शांत है कोई उथल पुथल नहीं ये एक झलक जब आप सुसुप्ति में जाते हैं पूरे आत्मा में गए हुए नहीं होते हैं फिर भी वहां आप शांत हो जाते हैं उथल पुथल ये दो अवस्थाओं में है जागृत और स्वप्न जब शरीर की कल्पना हो जाती है तो शरीर के लिए बहुत कुछ आवश्यकताएं होती है हैं। तो फिर उसी के लिए उथल पुथल है जागृत में उथल पुथल है स्वप्न में है सुसुप्ति में पूर्ण तुरीय आत्मा स्वरूप में हम नहीं है फिर भी अज्ञान विशिष्ट दशा में फिर भी शांत होते किसी कोई चिंता नहीं कुछ नहीं कोई मांग नहीं सुसुक्ति में कोई मांग नहीं जागृत स्वप्न में तो दुनिया भर की मांग है इच्छाओं की मशबूत होकर के बैठे हुए होते हैं तो शांतम शांत है आत्मा शांतम अविकृतम और विकृत नहीं होता अवस्था आदि के द्वारा विकृत नहीं होता चाहे जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो चाहे सुसुक्ति हो चाहे पूरी हो अवस्था उसको बिगाड़ नहीं सकती आत्मा को अविकृत जैसे रेल का लाइन होता है कितने रेल आए और चले गए किंतु ज्यो का त्यों लाइन ज्यो है। उस प्रकार अविकृत आत्मा कितने बार संसार आए और कितने बार गए प्रतिदिन संसार आ रहा जा रहा आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता अविकृत है आत्मा अभिक्रित अविकृतम ऐसा अक्षरम नक्शी अक्षरम कभी भी विनाश नहीं होता जिसका सब आत्मा का विषय पर आगे के तीन प्रश्न इस आत्मा के विषय में विचार करने के लिए अक्षर सत्यम वो अनित्य था पहले वाला अनित का समापन करके कहा था यह है सत्यम त्रिकालाम सत्य तुम जो कभी भी बाहर न हो जिसका भूत भविष्यत वर्तमान हमेशा रहे ऐसा सत्य पर विद्यागम्डको परिसर में जो परविद्या का विषय बताया था देवी देवेदी तब्य दे पराचय अपरा विद्या का विषय यहाँ समाप्त तो हो गया है प्रश्न में अपरा विद्या परिद्या के पर की जो पराविद्या करके कहा था आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला है पुरुषाख्यम जिसको पुरुष शब्द से कहा है दिव्यो यमूर्त पुरुष सबाइया भ्यंतरो अपराण हमना शुभ्रो शुभ्रा पर मुंडक में कहा था पुरुष शब्द से कहा पूर्णात् पुरुष सर्वत्र पूर्ण है व्यापक है उसे पूर्ण कहा आत्मा को पुरुष बोला पुरुष आख्यम जिसका पुरुष आख्या है नाम है ऐसा सब आभ्यंतरम बाहर भीतर सर्वत्र है वो उसका अभाव कहीं भी नहीं है बाकी परिचिन्न वस्तु यहाँ है तो वहां नहीं है बाहर है तो भीतर नहीं भीतर है तो बाहर नहीं किंतु आत्मा सर्वत्र है सब आभ्यंतरेण सहितम बाह्य सब आह्याभ्यंतरम जैसे सपुत्र बनता है पुत्र सपुत्र उसी प्रकार बाह्य अभ्यंतरा धाम सहिता बाह्यंतर सबाहतरम बाहर भीतर सर्वत्र है कहीं अभाव नहीं उसका अजम अजन्मा है पैदा ही नहीं होता आत्मा अजम अजन्मा उस भक्त ऐसे आत्मा अजन्मा के कथन करना चाहिए आगे के तीन प्रश्नों के द्वारा चतुर्थ पंचम सठ क्योंकि प्रश्न पच प्रश्नों में है तीन प्रश्न तो संसार के विषय को बता रहे थे अभी तक अभी तक जो कहानी सुनी संसार को प्रति, संसार का प्रतिपादन हुआ है अब इसके आगे ऐसे आत्मतत्व है उसका प्रतिपादन परिसमाप्य वहां से लाना है परिसमाप्य प्रश्न तर क्योंकि जहां पर क्वा प्रत्यय लगता हो वहां दूसरी क्रिया जरूर होगी समान कर्त क्यों पूर्वकाल ऐसा एक ही कर्ता दो क्रिया को करने वाला हो तो पूर्वकाल वाली जो क्रियाओं में त्वाप्रत लगा दिया जाता है जैसे भुक्त खा करके जाता है तो ऐसे यहाँ भी है। यहां भी परिसमाप्य प्रश्न आरभ थे यहाँ लागे अन्य अभी मान अपर विद्या का विषय के समापन करके अभी जो पर विद्या का विषय का के लिए प्र, तीन प्रश्नों का आरंभ होगा तीन प्रश्नों का चतुर्थ पंचम बोलना चाह रहे हैं ये मैंने भूमिका बनाई पर विद्या के विषय बताने के लिए भाषण भूमिका बनाई मंत्र का अर्थ नहीं मंत्र काेंगे ठीक है ठीका मैं कहते हैं एवं कर्म विद्या गति श्रवण श्रवणत इस प्रकार से पूर्व में कर्म और उपासना की गति बताई कर्म का क्या फल होता है उपासना या विद्या मैंने उपासना कर्म के साथ में विद्या शब्द आ जाए वहां पर उपासना समय एवं कर्म विद्या गति श्रवण है कर्म का फल गति बने फल और विद्या बने उपासना का फल के श्रवण के द्वारा विरक्त होगा अगर उसको चाहता है तो वही करेगा वो अगर कर्म का फल और उपासना का फल दिखा दिया अगर उसे विरक्त होगा तो आत्म ज्ञान का होगा उसके लिए यह टीका एवं इस प्रकार से कर्म विद्या गति श्रवण कर्म का फल गति फल है और विद्या उपासना उसका भी गति फल का श्रवण के द्वारा जब सुनाई पड़ा तीन प्रश्न में सुन लिया कर्म कहाँ तक ले जा सकता है उपासना कहां तक पहुंचा सकती है इसके श्रवण के द्वारा विरक्त से जो व्यक्ति विरक्त हो गया जो तो संसार से कोई लेन देन में ऐसी पहुंचा हुआ है विरक्त प्राण विद्या या चित शुद्ध शुद्धि बना और प्राण की उपासना के द्वारा चित्त की एकाग्रता कर लिया है जिसने जिसका हम भाव से प्राण की उपासना कर ली लीपासना के माध्यम से चित्त एकाग्र भी हो चुका है जिसका विरक्त है और चित्त एकाग्र है शुद्धिमत हो ऐसा शुद्धिमान है ऐसा शुद्धि वाला जो व्यक्ति हो अतएव साधना चतुष्ट हो तो। इसलिए क्या सिद्ध होता साधन वाला है वो विवेक वैराग्य समाधि सत्सपत्ति सर, और मुख्या चारों चीज उसमें है विद्वान है विवेक जगह तभी तो विरक्त होगा मान परोक्ष ज्ञान जब होगा तभी वो हो वैराग्य तभी आएगा संसार के बारे में भी ज्ञान हो आत्मा का भी ज्ञान हो परोक्ष ज्ञान होना चाहिए इसलिए साधन चतुष्टा में सबसे पहले साधन क्या है विवेक ज्ञान होना चाहिए परोक्ष रूप से आत्मा ऐसा नित्य है ऐसा समझ पर संसार अनित्य इतना तो ज्ञान होना चाहिए परोक्ष ज्ञान परोक्ष के लिए फिर आगे साधना करनी होगी वेदांत आदि सर्व होगा किंतु पहले इतना तो होना चाहिए परोक्ष ज्ञान करना चाहिए तभी वैराग्य होगा बिल्कुल अनजान में तो क्या क्या समझेगा क्या त्यागेगा वो परोक्ष ज्ञान हो, हो। तभी तो वैराग्य जगेगा विवेकानी ने कहा बुद्धिमत अतएव साधन चतुष्ट साधन चतुष्टाइस युक्त हो जो विवेक हो वैराग्य हो समाधि संपत्ति हो सम तमा उप्रति दीक्षा श्रद्धा समाधान जो मन का गुण है ये सब हो भाई इंद्रिय निगृहित हो अंत मन अंतकरण निगृहित हो विषय से उपरांग हो वैराग्य हो समित दीक्षा एक सहन की इच्छा ठंडी आएगी आप चाहे होते रहें, ठंडी जाने वाली नहीं है अपने समय पर चली जाएगी और गर्मी को नचाह पर भी आने वाली है आ जाएगी आपके कहने से कुछ नहीं होगा फिर आप क्यों उसके लिए परेशान होते हैं सहन पर सहनम सर्व दुखाराम अप्रतिकार चिंता विलाप रहितगत थे विवेक चोड़ामचार्य प्रतिक्षा शब्द किया अर्थ किया है संपूर्ण दुख दुख जो किया है पाप किया है तो दुख तो आएंगे आएंगे सहनम सर्व जितने दुख आ जाए सबका सहन कर यही एक बड़ी दवाई है सहनम हम सर्व अप्रतिकार पूर्वक प्रतिकार नहीं करना जैसा है अपने किया हुआ है चिंता विलाप रहे कोई दुख आने पर रोने लग जाते हैं चिंता नहीं ये रहित होकर के सहन करना इसी का नाम की है और श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्य में श्रद्धा विश्वास हो तभी तो उसके आगे बढ़ेगा गुरु वेदांत क्यों विश्वास हो श्रद्धा है और समाधान चित्त की एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए यह संपत्ति है सर संपत्ति में आते हैं और काम को लोभ मोहम्मद वह आपके शत्रु है इनको हटाना चाहिए इत्यादि जिसका ऐसा है कहा तो ये कह रहे हैं एवं कर्म विद्या गति है ना कर्म का फल और उपासना का फल के श्रवण के माध्यम से विरक्त जो विरक्त हो गया अब नहीं चाहिए ब्रह्मलोक तक के उसने त्याग दिया है नहीं चाहिए इसके लिए प्राण विद्या के द्वारा विद्या उपासना है प्राण की उपासना के द्वारा चित्त एकाग्र शुद्धि चित्त के एकाग्र हो के शुद्धि वाला है चित्त शुद्धि वाला है ऐसी व्यक्ति का अतएव साधारण चतुष्टायगत मुख्य मुख्याधिकारी जो मुख्य अधिकारी तो होगा साधन चतुर्थ युक्त होगा विवेक बैराज्य समाधि उसमें होगी मुख्य अधिकारी में ऐसे जो मुख्य अधिकारी होगा वेदांत के मुख्या अधिकारी उसका उसको पर विद्या उत्तर था पर विद्या का विषय बतलाना है कथन करना मंडक में जो परिद्या की चर्चा है उसको कथन करना है यहाँ आगे के तीन प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न त्रय आरभ है एक तीन प्रश्नों का आरंभ किया जाता है चतुर्थ पंचम षष्ठ, तीन प्रश्न इसलिए भाषण का है इत्यादि सौर का प्रत्यादि पूर्व विद्या प्रश्नारंभो पहले जो विद्या बताई है क्या उपासना उसके द्वारा ही जब अमृतत्व की प्राप्ति बता दी अमृतत्व अस्तुति बोल दिया पूर्व में तो फिर वही तो मुख्य फल तो अमृतत्व अमरत्व होना ही तो थो, थो, थो ही है फिर आगे की विद्या की क्या जरूरत पड़ी अमृतत्व पूर्वक के अभी मंत्र में बोल के आया अमृतत्व में अशुद्ध अमृतत्व में अशुद्ध आ गए अमरत्व होना ही तो फल है विद्याया आया अमृतत्व में अशुद्ध आया तो अमृतत्व की प्राप्ति हो चुकी है वो उपासना के द्वारा ही हो गई है तो अमृतो की प्राप्ति हो गई तो फिर वे परा क्या काम करेगी किसके लिए उसकी चिंतन करना आगे ये शंका है पूर्व विद्याया पूर्व विद्या मैंने उपासना उपासना के द्वारा ही अमृतत्व अमृतत्व के कथन कर दिया विद्याया अमृतम अभी बोल के आए पूर्व मंत्र में, मंत्रेर उत्तर प्रश्न आरंभो व्यर्थ आगे के प्रश्न जो तीन प्रश्न का आरंभ करना चतुर्थ पंचम सठ व्यर्थ है संघ हो गई उसके उत्तर में कहा प्रश्न त्रेण इत्यादि कहा प्रश्न त्रेणा अपर विद्या गोचरम पूर्व जो तीन प्रश्न थे अपर विद्या का विषय को कहा अपर विद्या संसारम व्याकृत विषय साध्य साधन रक्षण अनिद्यम परिशमाप्त सर्व परिशमाप्य पूर्व तीन प्रश्नों के द्वारा ये सब को समाप्त कर संसारम कहा संसार मैं अतो न तन मुख्यमंत्री अमृतत्व विद्या में अमृतत्व तो मुख्य ने क्या क्या है पर, अपर, पर विद्या, अपर विद्या का संसार बताया मुख्य अमृतत्व तो नहीं है वो संसारम संसार अतो न तम संसार कहा ना फल उसका कर्म का और ये अपर विद्या का विषय का अमृतत्व तो का संसार फल बताया अतो न तम मुख्य अमृतत्व तो पूर्व कहा जो है उसका विषय अमृतत्व तो मुख्य नहीं है सिद्ध होता है तसारे तस तो व्याग्रकत्व हेतु तो अपर विद्या का जो विषय होगा संसार होता है इसमें क्या व्याकृत है स्थूलीभूत है जो स्थूलीभूत होगा नाश होगा कोई भी बनता है स्थूल होता है व्याकृत हेतु है संसार इसलिए कहा व्याकृतम विषय इत्यादि कहा था अतो नुख्यम अमृतत्व इत्य अच्छा अतः आगे व्याकृताश्रयम तद अंतर्गतम इत्य व्याकृत को आश्रय करता है संसार थूलीभूत का आश्रय लेने वाला है तथा अंतर्गतम संसार के अंतर्गत वह जो व्याकृत को आश्रय करता है लेता है सहारा लेता है उस के था कहा।, और जो कहा था साध्य ये साधन वह है यह साधन से वो मिलेगा ये साधन से वो मिलेगा इत्यादि साध्य साधन लक्षण विभाष्य कहा था इसका अर्थ करते हैं साध्य साधन संबंध लक्ष्यते अभिवेज्य उत्पत्त्यते तथा धन संबंध के माध्यम से लक्षित होता है अविव्यक्त होता है उत्पन्न होता है इसलिए साध्य साधन लक्षण अथवा अपर ब्रह्म उभयाद तथा अथवा अपर ब्रह्म अपर जो है साध्य साधन भाव दोनों ही है संसार भी वही बना हुआ है और हिरण्य गर्भ रूप में वही है साध्य साधन भाव है यथवा अपर ब्रह्म जो अपर ब्रह्म हिरण्य गर्भ वह प्राणस्य अपर ब्रमण प्राणस्य जो अपर प्राण रूपे है प्राण रूपे उसका साध्य को या दोनों भाव साधन भी वही है तो साध्य भी बना हुआ है तथा तथा इत्यादि तस्माद अनितम इसलिए संसार ये जो अपर विद्या का विषय अनित्य है अनित्यम इत्यतोपि संसार करते इसलिए संसार है साध्य साधन भाव में जो रहता है वो अनित्य होता है टिप्पणी तीन नंबर है ना तीन यवा इत्यादि पहु तो यदवाधिक अन्य तरह अधि, अधिक टिप्पणीकार कहते हैं कि टीकाकार के बार बार टिप्पणीकार यहाँ कुछ कुछ विरोध करते हैं पहले शुरू में बोला एक जगह कि जो अनावश्यक व्याख्या कहीं कहीं दिखाई पड़ रही है इस प्रश्नों पर अनावश्यक व्याख्या है उन्हें से और आदि में मंगलाचरण भी नहीं है आनंद जी ने जहां जहां उपनिषदों में टीका लिखी है शुरू में और अंत में दोनों जगह में मंगलाचरण है चाहे ईशावा से देखें चाहे केरा देखें कार्ड देखें मुंडक देखें जो भी देखें किंतु ये प्रश्नोपनिषद आदि अंत में मंगलाचरण नहीं है और अनावश्यक ज्यादा व्याख्या लिखी कहीं लिखने से ये लगता है कि आनंद जी टीका नहीं है ऐसा लगता है ऐसे टिप्पणकार बोल चुके हैं शुरू में ऐसा तो यहां भी यही बोलते हैं टिप्पणकार कहते हैं ये जो यदवा इत्यादि पंक्ति में दो बार आ गए हैं दो जगह बार यदवा करके दो है यदवाह अपर ब्रमणा प्राण से साथ ही साथ बाह फिर बार आ गया दो बार, तो एक बार ही है एक ही बाह से काम चलता दो जगह बार आ गया ये टिप्पण कार है, रहे ठीक उस पंक्ति में दो जगह बार शब्द है ये कह रहे हैं टिप्पण कार की इत्यादि पंक्तियों जो पंक्ति है यदवाह इत्यादि इसमें दो जगह बा है थोड़ा ध्यान से देखेंगे बा दो जगह मिलेगा यदवाह यदवाह एक है और एक बा दूसरा है यदि अनयोर ये दोनों में से अन्य अधिकम दोनों में से एक अधिक है चाहे यदवाह का बा को निकालो चाहे आगे बा वगैरह निकालो एक अधिक है ऐसे टिप्पणी कार बोल अच्छा आगे टीका में कहते हैं तस्माद अनितम इसार इसलिए भी अनित्य है सात साधन भाव जो रहता है वो अनित्य होता है इसलिए वो संसार ही है, तो जा है जो चतुर्थ प्रश्न पंचम प्रश्न षष्ट प्रश्न के द्वारा कहे जाने वाला जो आत्मा है पर विद्या का विषय है वह ऐसा नहीं है सात्य साधन भाव में नहीं है इत्यादि तो तो दिखाना चाहते हैं इंद्रिय गोचर भी है हाँ और व्याकृत विषय भी, भी नहीं है संसार भी नहीं है साध्य साधन भाव भी नहीं है ये बतलाना चाहते हैं न तथा इसे असाध्य इत्यादि कहा इसलिए क्या कहा तो अथा इदानी असाध्य साधन लक्षण इत्यादि पर विद्या का विषय बताने के लिए अब ये तीन प्रश्नों में ये शुरू करना चाहते हैं असाध्य साधन स्वरूप वाला जो साध्य साधन स्वरूप वाला नहीं है ऐसे आत्मा की चर्चा करना है इत्यादि ठीक है अतन्द्रिय विषय कहा इंद्रिय के विषय को इंद्रिय विषय कहना इंद्रिय का विषय नहीं है इसलिए अतिंद्रिय विषय कहा कैसे तो ठीक आप बोलते हैं इंद्रिय विषयम विषय विशे अतिक्रांतम इंद्रिय के विषय को अतिक्रम कर गया जो उसको अतिंद्रिय विषय कहा अतिक्रांतम यदि अभ्याकृतम अकार्यम तो अव्याकृत है वो व्याकृत थूलीभूत नहीं है मारे कार्य कोटि भी जो कार्य होता है वो होता है थूल हो जाता है ऐसा नहीं ऐसी आत्मा की चर्चा होनी है इसलिए तीन प्रश्न आरंभ करते तत्र हेतु महा अप्राण क्योंकि मुंडक में कहा था अप्राणो यमना शुद्रो परता पर ऐसा कहा था प्राण नहीं मन नहीं इत्यादि कहा था प्राणा गोचरत्व जो तो प्राण का विषय होगा व्याकृत होगा और वो प्राण का अगोचर होने से अविषय होने से आत्मा प्राणागोचरत्व तदाप तदा का कर्मेन्द्रिया गोचरत्व प्राण के अगोचर होने से कर्मेन्द्रियों का विषय नहीं हुआ तदात्मक बने प्राणात्मक है कर्मेंद्रिया तदात्मक कर्मेंद्रिया कर्मेंद्रियों का अगोचर है, है। मनो अगोचर और मन का भी अगोचर कहा अ प्राण हेमना शुभ्र इत्यादि कहा मुंडक में मन का विषय नहीं होगा तो ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं होगा इंद्रियों का विषय का खंडन कर दिया मनो ज्ञान इंद्रिय अगोचरत्व उत्तम मन के अगोचर होने से विषय होने से ज्ञानेन्द्रियों का भी विषय नहीं ये कहा गया है जब शरीर भाव में आते हैं तो दुख, ये शरीर दुख स्वरूप है तो इसके लिए हम दुखी होते हैं आत्मा सुख स्वरूप है कहा शिवम क्या कहा शिवम समझ से कहा सुख स्वरूप सुख स्वरूपता महा शिवम निवृत्त अनर्थ जिसमें आनर्थ का नाम निवृत्त है कोई अनर्थ नहीं है ये बताते हैं क्या बोल करके बोलते हैं शांतम शांत है जब शरीर भाव पे आते हैं तो सारे अनर्थ आ जाते हैं सुसुक्ति में देखें पूर्ण रूप से भाव में नहीं है हुआ फिर भी दृष्टांत हम उसी को दे पाएंगे जब एक दूसरे को बातचीत में लाना हो तो सुसुक्ति दिखा सकते हैं तुरी अवस्था को तो अवांग मन सोच रहा है का विषय बनेगा ही नहीं उसको बता नहीं, नहीं बनता सुसुप्ति को दिखाना होता है दृष्टांत भी है तो में अज्ञान विशिष्ट दशा है फिर भी वहां कोई ये अनर्थ नहीं होता अनर्थ है कहा जागृत और स्वप्न में है क्यों हम शरीर भाव में आ जाते हैं शरीर में भी काल्पनिक शरीर है काल्पनिक इंद्रिया हैं, सब कुछ है जैसा यहां व्यवहार वैसे वहां व्यवहार होता है अनर्थ होगा जड़ यही हो जाता है ऊपर उठना चाहिए साधन को यही है शुक्र उत्तर शिव निवृत्त अनर्थ निवृत्त अनुर्थ नहीं है कहा, क्या बोलते तो शांत कहा शांत कब होगा विकास जब न हो जायते अस्थि बर्दते पिपरिणमते अपीयते विनश्य जिसमें होगा वो कभी शांत हो नहीं सकता ये शरीर पैदा हुआ है जायते वाला है ये शांत होता नहीं है उसके लिए न जायते इत्यादि चाहिए सदभाव विकार रहित हो तभी शांत होगा इसके लिए बोलना चाहते हैं तत्र हेतु तत्रमन हेतु उसमें हेतु क्या देखे शांत होने में तो कहा कि भाव विकार रहित भाव विकार तो जो सडभाविकारन्य पदार्थ होता है पहले जाएते क्रिया लगते पहला होता है उसके बाद हाय बोलने लग पहले हाय नहीं बोलते जाये फिर अस्थि क्रिया लग जाती है फिर बाद कुछ च्च... लिए बढ़ जाता है फिर एक सीमा तक ही बढ़ेगा कोई भी प्लस्तु होगा अपनी सीमा तक ही बढ़ेगा उसके बाद अपक्षीय विपरीत होने लग जाता है फिर उसके बाद में अपक्षीय क्षीण होने लग जाता है कोई खुनाक कह रहा है पहले ऊपर बढ़ रहा था घट लगे झुरियां पड़ने लग प्रकृति क्या है कोई रोक नहीं सकता इसको चाहे कितने भी खिलाओ कितने भी पिलाओ प्रकृति का धर्म उसके बाद पीनस्थित सड़भाविकार सबके शरीर आदि वृक्ष आदि सब दिशा दिशा नहीं यह है उत्पन्न होने वाले में सड़भाव विकार है तो शांत होगा वो शांत नहीं हो सकता जिसमें सड़भाव विकार लगा होगा किंतु तो आत्मा को शांत कहा सड़भाव विकार नहीं से ये आते हैं अविकृतम भाव विकार रही तत्व ने तुम आह अभिकृतम अविकृत कहा विकृत नहीं है ना वो आत्मा जो विकृत होगा उसमें उथल पुथल होगा विकारी होगा उत्पत्ति परिणाम वृद्ध जो तो निषिद्धा कहते ये जो अभिक्रतम शब्द के द्वारा क्या कहा कहते है? तीन भाव परिणाम भाव का निषेध कर दिया तीन का निषेध कर दिया किसका उत्पत्ति और परिणाम विपरिणाम और वृद्धि तीन का निषेध कर दिया अभिक्रतम शब्द के द्वारा चाहे उत्पत्ति भी विक्रिया है और परिणाम वा विपरिणाम वाना भी विक्रिया है वृत्ति होना भी विक्रिया है ये तीनों का निषेध हो गया अभिकृतम शब्द के द्वारा ये बता दिया अक्षरम आगे अक्षर शब्द है इसके द्वारा क्या किसका अभाव हो जाता है विकार में तो कहते हैं अक्षरम्क्ष विनाश क्रिया भी निशिध हो गई जो अक्षर है अपक्षय नहीं होगा उसका क्षय होगा ही नहीं और नाश भी होगा ही नहीं त उत्पत्ति निषेधे ना तदन भावी अस्तित्व निशितम जब उत्पत्ति का निषेध कर दिया अविकृतम शब्द के द्वारा उसके बाद होने वाला जो अस्थिक्रिया का भी निषेध होगा जो उत्पन्न होने तो अस्थि लगेगा ही नहीं उसमें सर्वभाविकार का निषेध इसके लिए कहा शिवम शांतम अविकृतम इत्यादि शब्द शांतम अविकृतम शब्द आदि कहा यह बता दिया अच्छा आगे अत्र सर्वत्र हेतु इसमें क्या है सर्वत्र ये हेतु क्या है क्या हेतु तो सत्यम त्रिकाला बाधित है वो सत्य है न उत्पन्न होता है नष्ट होता है न बढ़ता है न गता है न बढ़ते न बढ़ेगा अगट होता है, है। ये सत्यम कहा कालत्री एक रूप में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक ही स्वरूप रहता है ये शरीर भूत में छोटा सा था आज इतना बड़ा दिखा कुछ दिन बाद में दूसरे ही स्वरूप में चला जाए ये तीनों कालों में विपरीत होता रहता है सब सा, जब सारे शरीर मनुष्य का शरीर नहीं जितने पेड़ पौधे पशु आदि जितने भी सबके शरीर ऐसे ही है परिणाम ही है तो आत्मा तीनों कालों में एक जैसा रहना एका, सत्यम सत्यम कालत रहे की एक रूपों में तत्ता तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालो में एक स्वरूप रहना जिसमें कोई विकृति नहीं आना परिणाम मिलना ऐसा है उसका कथन करना है आगे तीन प्रश्नों के द्वारा चतुर्थ तो पंचम कहा था क्या कहा था अथ पर तो ऐसा कहा था मुंडक ने देवी देवी तब्य परा चैपरा विद्या कथम करने अपरा विद्या के विषय में बताता है चारों वेद और उनके जो अंग हैं जागरण आदि जितने भी अंग हैं छि सब अपरा विद्या करके कहा उसके बाद अथपरा पराविद्या की चर्चा करते हैं यद अक्षर में तो जिस विद्या से उस अक्षर का ज्ञान होता है अक्षर माने आत्मा ऐसा कहा था मुंडक में अथ परा या तथा अक्षर अधिगम्य थे तो अपराविद्या का विषय पूरा करके वहां उस बार पराविद्या का विषय शुरू किया था मुंडक में कहा था इत्यादि वाक्य महा महा यही प्रमाण देते हैं पराविद्या के विषय में पराविद्याम्यम कहा था आत्मा जो है ना पराविद्या का गम्य है अथ परा यदाक्षरम अधिकम्य थे यही मंत्र ही प्रमाण होता है आत्मा परा विद्या <coughs> <दिखा>। <coughs> यमुर्ता <coughs> का विषय है दिव्यो यमूर्त पुरुष मंत्र आगे कहते हैं दिव्यो यमूर्त दिव्यो यमूर्त पुरुष इत्यादि जो कहा था तो ये जो ये मंत्र भी इस विषय में प्रमाण आय है कहते हैं पुरुषाख्यम कहा पुरुष शब्द आया था दिव्यो ये मूर्त पुरुष सबा या अभ्यंतरो मनाशुभ्रो यथ परत पर ऐसा जो बोला था मंडक में वो मंत्र में पुरुष शब्द कहा था आपको तो यह भी वही दिया यहाँ यहाँ पुरुषम इत्यादि पुरुषाख्यम ऐसा कहा वो मंत्र प्रमाण करके कहा पुरुषाख्यम जिसका नाम पुरुष है आत्मा का नाम पूर्णात् पुरुष व्यापक है पूर्ण है इसलिए इसका नाम पुरुष कहा अथवा पुरुषयनात्ष शरीर में उसकी उपलब्धि होती है इसीलिए पुरुष कहा जा सकता है आत्मा को आत्मा को जब पुरुष बताते हैं तो दो ही व्युपत्ति है या तो पूर्णात् पुरुष या पूरी शयनात्ष पूरी मानी शरीर शयन करता है उपलब्धि होती है उसकी यही है पुरुष कहा एक आगे मंत्र एक टीका में कथम पुरुष सब्बोधितम पूर्णत्व बाह्य मंत्र वस्तु भेदा अतः पुरुष शब्द से कहते हैं फिर वो पूर्ण कैसे होगा फिर व्यापक कैसे होगा वो बाहर होगा तो भीतर नहीं होगा भीतर होगा तो बाहर नहीं होगा नहीं है बाहर बा, होगा तो भीतर तो देश भेद है इसका तो पूर्ण कैसे होगा ये शंका है तथा पुरुष शब्द उदितम पुरुष शब्द से कहा गया उदितम कथितम बता निष्ठा करके उदितम मरा दिया एक की करके रखा हुआ है। उदितम कथितम पुरुष से कथित है तो कैसे पूर्णत्व होगा वो बाहतर वस्तु भेदा बाहर भीतर के वस्तु के भेद हो जाता है वस्तु भेदादित सबाइया भंतरम का बाहर भीतर सर्वत्र है वो उसका भेद नहीं है ये कहना चाहते हैं टिप्पणी गाया यद बाह्यम न त आद्यंतरम् यद आभ्यंतरम न तह्यम विरोधा ये पूर्वादि की शंका है जो बाहर होगा वो भीतर नहीं हो सकता है जो भीतर होगा वो बाहर नहीं हो सकता विरोध है।, है भीतर बाहर एक ही कैसे होगा जैसे शरीर अभी भीतर है इस घर के भीतर है बाहर है क्या नहीं जब बाहर जाएगा तो भीतर बाहर हो जाएगा विरोध ये शंका होगी तथा जो आत्मरोह्यत्व न आभ्यंतरत्व आभ्यंतरत्व तो न बाह्यत्व बाह्योत्तर आत्मरोह्य सप्तमी ना आभ्यंतरत्व ऐसा करना तृतीयांत मत बनाना उसको आत्मा को बाह्य मानने पर आभ्यंतरत्व तो नहीं हो पाएगा तथा चाहे आत्मनो बाह्य न आभ्यंतरत्व सप्तमता है वो तृतीयंत कर दिया तो बिगड़ जाएगा अगर बाह्यत्व मानेंगे तो आभ्यंतरत्व तो नहीं होगा और अभ्यंतर पे तु, और आभ्यंतर माने के भीतर माने तो नश्यात बाह्य तुम बाह्य नहीं होता प्रथम पूर्णत्व पूर्वाधिक पूर्णत्व कैसे होगा पुरुष का निशे ये शंका आ गई तो इसके उत्तर में कहा सबा भंतरम तो बाहर भीतर सर्वत्र है व्यापक है ठीक है सै बाह भंतरात्मक तद व्यतिरिक नास्त इत्य वही बाहर भीतर सर्वत्र वही है उस आत्मा को छोड़कर करके वो दोनों नहीं होता बाहर भी नहीं होता भीतर भी नहीं होता जो बाहर भीतर बोलते हैं आत्मा के बिना वही नहीं सकता प्रश्न त्रय आ गया है इसी को लेकर के पराविद्या का विषय को बताना है आत्मा को बताने के लिए आगे तीन प्रश्न क्या आरंभ किया जाता है कहा था उसी के बारे में बोलते हैं प्रश्न त्रय कहते हैं जो पंचम प्रश्न आएगा उपासना फरक आएगा तो आत्मा के बारे में कैसे कथन करेंगे शंका आशक्ति तुर्थ प्रश्न में तो सूत्र आत्मा की कथन होगी और षठ प्रश्न में तो पूर्ण रूप से सोलह कला वाला आत्मा जो बता करके आत्मा की चर्चा जाना तो तो में ले जा रहा है पंचम प्रश्न प्रणबोपासना में चर्चा आनी है तो वो कैसे यहां आत्मा को कथन करेगा ये शंका होगी ये टीका बोलते हैं यद्यपि पंचम प्रश्न अपर विद्या विषय तो है प्रणबोपासना विषय बाद क्यों यद्य ऐसा है प्रश्न जो आएगा अपर विद्या का विषय कोटि है प्रण्ब उपासना के लिए बोलेंगे तत्परक तत्पर कहेंगे तथा फिर भी कर्म तस्वीर प्रणोपासना जो है ना क्रम मुक्ति फल वाला तो नहीं उपासना से सद्योमुक्ति नहीं कर्म मुक्ति हो जाएगी यहां से हिरण्य गर्भलोक की प्राप्ति होगी वहां से क्रह से ज्ञान होगा वहां से फिर मुक्त होगा क्रम मुक्ति फलक है प्रणोपासना इसके लिए निर्विशेषात्मनि सविशेष द्णाद द्णाद ब्रह्म प्राप्ति द्वारा निर्विशेष आत्मा में पहुंचेगा सविशेष ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा पहले से प्रणब के उपासना के परिणाम सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति होगी उसके माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म ही प्राप्त होगा उसको प्रणवोपासना का फल ही होगा परिवसाना परिवसाना निर्विशेष ब्रह्म में ही परिवसन होना है प्रणवोपासना इसलिए वो पर का विषय हो जाएगा इसलिए सोपी पर विषय एवं उसको पंचम प्रश्न भी पर विषय हो जाएगा यद्यपि अपर विद्या का विषय लग रहा है फिर भी माने सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्ति कराने वाला है प्राप्त कराने वाली है इसलिए विद्या का विषय माना जाएगा उपासना भी ऐसे मान जाएगी ये कहा किस तरह से होगा कहा समय हो गया ये ओम भद्रम करणे भी हृदय गंगलेवा ओम यु शांति